ये मन से सुबे देती नूनम तम वेत भ्रमणो रूप इस मंत्री अवतरणिका चल रही थी आचार्य ने शिष्य के बुद्धि का विचालन करने के लिए जान पूछे खूटा गाड़ने को जो न्याय है स्ुणा निखणन न्याय के आधार पर शिष्य को दिया वो उपदेश को क्या शिष्य सही ढंग से ग्रहण किया है या नहीं किया है यह परीक्षा लेते हुए उन्होंने जान किया प्रश्न डाला ये तुम जान मानते हो कि तुमने सम्यक सुष्टु जान लिया है तो तुम्हें थोड़ा ही जाना है कि जो तुम जान रहे हो ब्रह्मा वही इन मनुष्यों का स्वरूप के अंतर्गत है या देवताओं के स्वरूप के अंतर्गत है तो वह शुद्ध रही है परिच्छिन नहीं है ब्रह्म अपरिचिन्न स्वर्गव्यापक ब्रम रही है है, इसे तुमको विचार करना ही चाहिए, जब जागने ध्यासन कर कहा, तो उसने किया में आकर जवाब दिया, किस प्रत्य नक्ष कहता है, है। रिष्टि तो है मैं जानता हूँ मैंने समझ लिया हूं या अनुभव कर लिया हूँ ऐसा कहना तो निश्चित जो ये त्य प्रतिपत्ति है बोध है ज्ञान है वह तो उचित ही है इष्ट ही है अरे गुरु से कोई चीज़ सुना सुनने के बाद गुरु ने पूछा समझा हमें हाँ समझ गया तो ये तो कहे तो गलत थोड़ी है कहे सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति नहीं सुवेद ही अरे बात सही है सत्य मर्दांगीकार में निश्चित प्रतिपत्ति तो इष्ट है लेकिन सुवेद ये इष्ट नहीं है ब्रह्म तत्व के मामले बाकी लघु के मामले में कहा देती तो है सुबह देती तो ठीक है तर्क संग्रह में कह दिया सुबह देती तो चलेगा इन्हें ब्रह्मतत्व के बारे में सुबह कह दिया तो नहीं चलेगा इन्हें उल्टा हो रहा है वो सब असुविधा है और ये सुविधा हो जाता है लोगों के लिए है वो कठिन होता है वो कहते है वो नहीं समझ में आपकी तर्क तो वगैरह और समझ में आया तो आ, समझ में आगे पूरा विधान समझ में आएगा ठीक उल्टा है हो गया उल्टा चलता है चाहिए वो सब सुबे क्योंकि वो तो शब्दार्थ में टिका हुआ है वहां लक्ष्यार्थ की खास अपेक्षा नहीं है द्रव्य मन द्रव्य है तत्व हो गया उनके मत में तो, तो, तो आसान काम है ये तो मुसीबत है ब्रह्म है तो आनंद स्वरूप है सच्चा आनंद है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव सब कुछ है फिर भी यह ज्ञान के कारण से जो है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता वेदांत के मंत्रों का स्तर को भी नहीं समझ पाते किसके लिए क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है ये जो विषय विभाग है ना बहुत ही महत्वपूर्ण और भाषागर भी नहीं बोलते कहीं परंपरा से कुछ लोग वर्णन कर देते हैं सृष्टि दृष्टिवाद दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद को लेकर के फिर कौन सा मंत्र किसके लिए है वह करना यहां पर इसलिए कहते हैं इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति ही निश्चिता प्रतिपत्ति तो इष्ट ही है कि नहीं सुवेदी सुवेद क्यों क्योंकि यद्य वेद्य वस्तु विषयी बवती तत्व वेतु शक्यम जो वस्तु कौन सा वस्तु वेद्य वस्तु ब्रह्म कैसा है अवैद्य वेद्य वस्तु ज्ञान का विषय हो रहा हो तो तत्वी मे ज्ञान विषय चेहर तरी तत्व शक्यं सुषु प्रकाश में धर्म सर्व सर्वोपाधीथयुक्त गर्गे उसको जानना संभव हैग्ने दग्धु न तो अग्न स्वरूपमे जैसे चलाने के स्वभाव वाला अग्नि अपना दाही भूत लकड़ी आदि को पूर्ण रूपी भूत करने में पूर्ण समर्थ है लेकिन वह सारी दुनिया के सारी वस्तुओं को भस्म करने समर्थ होने के बावजूद भी अपने स्वरूप को भस्म नहीं कर पाता दाह्य में वह दगधुम जैसे दाह को दहन करना अग्नि है दग्धु जलन के जलाने के स्वभाव वाला अग्नि के द्वारा जो समस्त दायीभूता वस्तुओं को जला देना आसान है किंतु अग्नि स्वरूप में वह न कि अग्नि का जो अपना स्वरूप है उसको उसमें जला नहीं सकता न है, उसी प्रकार यहां पर भी है सर्वस्वी वेदित स्वात्मा ब्रह्मेदाता नाम सुनिश्चित सकल वेदांत शास्त्र का सुनिश्चित अर्थ है गांठ बांध लेना इस चीज अकल वेदान शास्त्र में क्या कहा जा रहा है सुनिश्चित तात्परिभूत अर्थ को भाषागार कहा रहे हैं कि सर्वस्वी वेदित स्वात्मा ब्रह्म जो भी वेदिता है संसार में उसका भी जो स्वरूप है उसका नाम ब्रह्म है जो तो जानने वाले जो भी हैं जो कह रहे मैं जान रहा हूं घट को जान रहा हूं ये घट है और मैं जान रहा इसलिए मैं इस घट को जानने वाला हूं इस पर जो व्यवहार करते हो जानने वाले जितने भी हैं बोलने में समर्थ हो चाहे बोलने में समर्थ ना हो जो तो सभी जानते हैं, जानवर भी जानता है नहीं जानता है क्या जानवर भी समझता है जानवर भी पहचानता है जानवर ही अपना व्यवहार करता है इसलिए कहें सर्वस्य सर्वस्या ही वेद ही मन अस्मात सर्वस्या वेद तो जितने वेदिता हैं सभी का अपना आत्मस्वरूप ही अभ्रम है ये सकल वेदांत कहना चाह रहा है चत प्रतिपादित यहाँ पर वही प्रतिपादित है इसलिए नेदा यदि उपासते तो उपास जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है उनको हम ब्रह्म बोलना नहीं चाहते हैं किसको बोलना चाहते हैं ब्रह्म आपका ब्राहमा को, को ब्रह्म कहना चाहते हैं आपका स्वरूप को ब्रह्म कहना चाहते हैं ये वेदांत यह चत सदैव प्रतिपादित प्रश्न प्रतिवचनोक्याोत्र श्रोत्रितया श्रोत्र श्रोत इत्यादि आख्यायिका के माध्यम से गुरु शिष्य के बीच में प्रश्न प्रतिवचन की प्रश्न और जवाब की महिमा से प्रतिपादन कर विशेषारित और इनको ही यद वाचन विदम इत्यादि के द्वारा विशेष निर्धारण भी कर दिया सामने का श्रोत श्रोत मनोस मनोयत है न तो उसके बाद में विशेष कर दिया यदाचाता ये वगभ्य तदे ब्रह्मत्व विदि नीर इत्यादि अनेक पर में उसको भी वर्णन विशेष कथन कर दिया है ब्रह्मवी संप्रदाय उत अता अथोवीता उपन्यस्तम उपसंहरीष्य अज्ञात विज्ञात, विज्ञात वि इतना ही नहीं उसका और दृढ़ करता हुआ के संप्रदाय से क्या, -क्या, क्या कहाप्रदाय का, का निश्चय भी यही था और अविदित तो से वित्त ये संपूर्ण इदम अवित मनेंग का अनुदा ज्ञान इन दोनों से परे है ज्ञान ये ज्ञान ज्ञान का चित्र ज्ञान है सकल ज्ञान का जो कारण अज्ञान है माया है अविद्या है इन दोनों से परिवहत है ऐसे कह दिया गया इसे जब भ्रमित संप्रदाय निश्चय तो निश्चय क्या है निश्चय उक्ता, निश्चय करिया। उस मंत्र में अन्य देवता उपन्यास और आगे जाकर के उपसंहार भी करेंगे क्या उपसंहार करेंगे अविज्ञातम विजानताम विज्ञात अविजानताम तस्मा युक्त शिष्य से सुवेदिम निरा करतुम इसलिए उचित ही है यदि शिष्य के अंदर बुद्धि हो जाए स्वेद ब्रह्म अहमेव ब्रह्म ऐसे पकड़ रहा है तो बिल्कुल गलत पकड़ रहा है स्वेदित बुद्धिम निराकर अहमेव ब्रह्म भी गलत है सर्वमेव ब्रह्म भी गलत है किंतु सर्व वेद तो स्वरूप आत्मा ब्रह्म ये कहना है इष्ट यही सकल वेदांत का तात्पर्य केवल यहां इष्ट नहीं भास्कर ने क्या सर्व वेदांत नाम सुनिश्चित तो अर्थ संपूर्ण वेदांत को सुनिश्चित करती है यही है वो तो सीढ़ी है हम कह रहे हैं सभी में आत्मा है सर्वस्मिन्न आत्मा ये कह एक पहले शुरू में अब क्या करना पड़ता है आपको पहले करना पड़ेगा नहीं सर्व में भी नहीं बोलते पहले हम क्या कहेंगे ए पत्थर में भगवान है ना विष्णु का मूर्ति दिखा दिया सारेग्राम दिखा दिया हाँ नर्देश्वर दिखा देंगे इसमें भगवान ये कहेंगे और विशेष रूप में ताकत वाला महिमा वाला भगवान देखना चाहते है वो तिरुपति बालाजी में बैठे वहां जाओ बुजनाथ जाओ केदारनाथ जाओ जितना तुम तपस्या करके दौड़ोगे उतना वो हाथ महिमा दिखेगी में है दौड़ाया जाता है तीर्थयात्रा कराया जाता है अधमा, अधमा है ना तीर्थ यात्रा अधमा अधमा ऐसे क्योंकि रोज जिसको नहला रहा है ना अपने घर में उसे भी धीरे धीरे अश्रद्धा हो जाती है देख तो कहा जाता वहां जाओ श्रद्धा रहेगा वहां जाने में श्रद्धा ऐसे करके अंतरण जब हो जाता है तब उसको नेक्स्ट स्टेज में कहा जाता है केवल वहां नहीं है केवल है जो सभी के अंदर परमात्मा फिर सब मनुष्यों में कणके बल कहेंगे सब कण कण में परमात्मा उसके बिना पत्ता भी हिलेगा नहीं ये और नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं फिर उससे ऊपर चलते हैं और अंतरण शुद्ध हो गया कहेंगे सब परमात्मा ही सर्व ब्रह्म उससे ऊपर उठेंगे तो सर्वम ब्रह्मणी सर्वम आत्मनी और भी आगे जाओ तो वेदांत में साधकों के आधार पर अधिकारी इस बोलना पड़ता है। क्या है? क्या वेदांत का यही है कि भाई आप जो है ये अहम करके ग्रहण करते हो किसी भी एक चीज को किसी चीज को आप ब्रह्म रूप में ग्रहण करते हो वह ब्रह्म नहीं है इसलिए अथ अथ देवेश तो ये दो में एक जय ग्रहण करेगा वो मनुष्यों में या देवताओं में आदिदेव में या अध्यात्म में दोनों को निषेध करना जरूरी है इसे युक्तम में शिष्य से सुवेद इति बुद्धि निराकर सुवेद करके उसके निर्दि होती है उसको निराकरण निराकरण करना, करना उचित ही है नहीं वेदिता वेदितुम शक्य अग्नि दग्धुम वेदिता अपना वेद वेदितु अपने स्वरूप को वेदितुम किसी विशिष्ट रूपे ग्रहण करना संभव नहीं है उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि अपने स्वरूप को जला नहीं सकती मैंने विषय रूपेण आप अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते हो स्वरूप रूपेण साक्षात्कार कर सकते हो साक्षात अप्रोक्ष है आप स्वस्वरूपे साक्षात्कार कर सकते हैं क्या आप अपने स्वरूप को विषयत्व ग्रहण नहीं कर सकते विषयत्व ग्रहण करने का मतलब हो गया वो आ, वो स्वरूप नहीं रहा गया किसी घट को कैसे ग्रहण कर दे विषयत्व ग्रहण करोगे ना कि वेदितो हो वे, वे, वे, जिस यदकिद शक्यम बोति तत्सर्वंत तो ग्रहित शक्य थे जो कुछ भी आप कहेंगे मेरे घर जानने योग्य है या मैं जान, लग, जान सकता हूं निश्चित रूप आपका विषय हो रहा है आप उसे विषय कर ले रहे हैं तो वैसा विषय नहीं कर सकते हो इसे कहते हैं नहीं वेदिता वेदित हो वेदितुम शक्यः घटाधि वेदितुम शक्य शक्यः तथा तो वेदिता घटाधि वेदित शक्य तथा वेदित वेदितुम नक्य तो अग्निरी वह ये था कार्पास न तो सरूपम में वक्त न्यो वेदता ब्रह्मण उनके कारण क्या है ब्रह्म से किन भिन्न कोई वेदता ही नहीं है ना ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म को जानने वाला कहीं से लाओगे आप कहा से लाएंगे ब्रह्म से भिन्न हो और ब्रह्म को जानने वाला हो जैसे घट से भिन्न घट को जानने वाले आप हैं उसी तरह से हम ब्रह्म को जानना चाहेंगे तो क्या होना पड़ा हमें ब्रह्म से भिन्न होना पड़ेगा और ब्रह्म से भिन्न हो तब हम ब्रह्म को जान पाएंगे हम ब्रह्म से भिन्न ही नहीं हम ब्रह्म को कैसे जानेंगे इसीलिए निन्न कोई वेदिता नाम से अलग कुछ भी नहीं है यश्य वेद्यम अन्य ब्रह्म जिसका वेद्रम उससे भिन्न होगा जैसे आपसे वेद्यूता घट आपसे भिन्न है वैसे आपका वेद ब्रह्म आपसे भिन्न नहीं है ना इसलिए उसको नहीं जान पाएंगे आप और वेदिता का भेद में ही वेदन क्रिया होगी वे तुम शक्ति में कहा जाएगा वेदिता यज्ञ है है उसद्य घट है दोनों भिन्न होने के नाते कहा जाता है वेदिता यज्ञ के द्वारा वेद जो घट को वेदितुम शक्तम से वह हो जाएगा लेकिन आप जो वेदिता यज्ञ दत्त है उससे बिन वे ब्रह्म होता तो उस ब्रह्म को वह वेदिता वेद रूपे ग्रहण कर सकता था लेकिन ऐसा यहां नहीं है घटाधिवत अन्य ब्रह्म नाम न सम नाम का कुछ भी नहीं है कैसे पता चला नहीं, नहीं है ऐसा कोई वेद्य वेदिता का स्वरूप से वेति कोई ब्रह्म नाम का चीज अलग नहीं है क्योंकि ब्रह्म से वेदिता नाम का कोई चीज नहीं है कैसे पता चला में देखो दे तो विद्या तीन आठ ग्यारह थ्री एट इलेवन नान्यो अस्थि विद्या इत्यादि रूप से ना अनेक पर्याय वहां पर समझा दिया है यदि अन्यो विज्ञाता प्रतिषित थे और ब्रह्म से भिन्न विज्ञाता श्रोता मन्ता इत्यादि का साफ साफ निषेध कर दिया गया है भी कोई कहे मैंने उस ब्रह्म को सुष्ठुरूपेण घटादि के समान जान लिया है तो वो मिथ्या ही जाना झूठा ही जाना उसका तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है भ्रम ज्ञान भ्रांति माननी पड़ेगी युक्तमेव यदि यदि इस आचार्य जो जो है है है शब्दों के शिष्य पूर्वक रहा वह युक्त ही है। से सुवेदी मंत्र के शब्दों की व्यापार भूमिका थी यदि कदाचित मान लो कभी तुम ऐसे सोचोगे क्या सुवेदी से मानते हो कि मैंने इसको सुवेदा सुवेद का मतलब क्या सुष्टु वेदेद का मतलब सविशेषण ही सौपाधिक विशिष्ट रूपेण वेद सुष्टु का मतलब ये अहम ब्रह्म इति अभी कैसा मैं जो यज्ञ दत्त परिचि एदारोत्र उत्पन्न इत्यादि इत्यादि वह जो मैं इस प्रकार का वह ब्रह्म है ऐसे विशिष्ट रूप ब्रह्म ग्रहण करता है कदाचित यदा श्रोतु दुर्विज्ञे क्षीण दोष सुमेदा कश्चित प्रतिपते कशित नई की साशंकम आह यदि इत्यादि लेना आचार्य यदि सब क्यों बोला सीधे क्यों ने बोले सुमेदी इसे जान परीक्षा ले रहे ना निश्चित हो है कि गुरु को की वास्तव में गलती पकड़ रखा है नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है भले ही दुर्विज्ञ हो, कदाचित यथा दुर्विज्ञाचित यथाश्री होने पर भी जैसा सुना बिल्कुल जिसका हृदय अंत विशुद्ध है क्षीण दोष है सुमेधा क्षीण दोष वाला है सुष्टु मेधा शक्ति वाला है मेधावी है वह तो कश्चित ऐसा जो व्यक्ति होगा प्रतिपति निश्चित रूपेण जैसा साहा के सुना है उसे वैसे ही समझ भी लेगा इन कश्चित नई कोई कोई दुर्विग्ञा देवा नहीं वि ग्रहण कर सकता है ऐसे मन में आशंका धारण करते हुए गुरु ने जानकर शब्द का प्रयोग किया यदि इत्यादि दृष्ट कत्या ऐसा गुरु ने क्यों शंका दिया अपने शिष्य के बारे में शंका क्यों कर रहा है कहते हैं कि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शास्त्रीय परंपरा में कहानी आएगा इंद्र विरोचन की कहानी देखो है? क्या था वह कहानी दोनों साधारण थे क्या प्रजापति का डायरेक्ट संतान आप तो परंपरा से कितने हजार जो है नहीं पीढ़ी के बाद पैदा हो रहे हो तुम्हारी बुद्धि तो क्या ठिकाना है साक्षात तो संतान है प्रजापति का उनकी दुर्दशा इंद्र और विरोचन का विरोचन तो क्या ना होता बिल्कुल ही गलत पकड़ के चला गया इंद्र को एक, एक साल लगा बत्तीस बत्तीस बत्तीस और पांच चौथी पर्याय में जाकर के उसको यथाश्रदार्थ ग्रहण हो पाया और जो कि हर बार वही बोल रहे उसी भ्रम के बारे में बोल रहा हूं जो पहली बार मैं कहा था हर पर्याय में हर बार हर बत्तीस साल में उपदेश दे करके यही कहते जो जागृत संबंधी मैंने कहा था वही स्वप्न में भी यही बोला, जो में जो बता रहा हूँ जो ब्रह्म कथन किया वो वही है जो पहले है था। पहला दुनिया में नहीं स्मृति में ही देखने को मिल रहा है कहानी कहा यह पुरुषो दृशद अभयम ब्रह्म प्राजापत्य पंडितो अपनी असुरराट विरोचन स्वभावोषवशाट अनुपद्यमानमपि विपरीत अर्थम शरीर ये पुरुषो दृश्य है यह जो आंख में तुम्हें पुरुष दिखाई दे रहा है वह जो है आत्मा है ऐसा कहकर कहा बस यही अमृत है यही अभय है यही ब्रह्म है छांदोग्य आठ सात चार एट सेवन फोर ऐसा कहे जाने पर प्राजापत्य प्रजापत्य साक्षात बेटा पंडित भी था साधारण नहीं विद्वान सकल शास्त्रों का ज्ञाता था असुर रट असुरों का राजा था कौन विरोचना सभाओं से कैसा है स्वभाव दोष वसुरत्व है ना असुशी परमती थी असुराहा इंद्र भोग में लगा रहने वाला होने से उसके दिमाग में तो कुछ दोष घुस गया था स्वभाव दोष था उस दोष के वजह से जो संभव नहीं है उसको संभव करके ग्रहण कर लिया उस। क्या संभव नहीं है शरीर कभी आत्म हो सकता है क्या विनाशी सब जानते हैं शरीर मरने वाला है ऐसे अनुपपद्यमानमपि शरीरम विपरीतम जो युक्ति से युक्त हो नहीं सकता अनुपपन्न है अनुपपद्यमानम ऐसे जो शरीर जो कि श्रुतर्थ का ठीक थिक विपरीतम जो कहा गया इस प्रश्न में बता गया उस का को, शरीर ये आत्मा, आत्मा कर ग्रहण कर लिया तथा इंद्र इंद्र का भी यही हाल था पहले बात गलत पकड़ा उसने फिर गया आधे रूट से वापस लौटाया घर तक गया नहीं पहले लौट गया सुमन में संशय हो गया फिर देखिए तो उसको बुखार ले उसको बुखार होगा जुकाम होगा तो उसको जुकाम हो जाएगा ये रोएगा तो भी रोएगा जो दर्पण में दिखा छाया पुरुष इसलिए वो आत्मा कैसे होगा लौटा फिर स्वप्न के बारे में कहा तो बात तो ठीक है ये तो अगर गिरा है तो सुखी हो सकता है विपरीत भी होता है ना स्वप्न में या भूखा है तो खा रहा है वहाँ भूखा है तो सोया खा पे सोया हुआ है विपरीत इसलिए ये तो वो भिन्न हो गया इसलिए वो आत्मा हो सकता गया फिर देखिए वहाँ भी दुखी होता है वहां मरता है वहां भय है फिर लौटा इस तरह से हर पर्याय में हुआ है वहां इसे तथा इंद्रो देवराट सकृत द्वि थ्री उत्तम छवराज देवताओं का राजा इंद्र सदा अपने ज्ञान की महिमा में जगह रहने वाला इसे देवराट है दिवधातो दीप्तो ज्ञाने त्य ज्ञान राट साधारण ज्ञान थोड़े से ज्ञान तो ज्यादा ही है। ऐसा होता होगा एक बार बोलने पर नहीं समझ में आई दो बार बोलने पर नहीं समझ में आई तीन बार गहने के बावजूद समझ में नहीं आया उत्तम प्रत्यय दृषम भी, विक्र दो बार कह दिया तीसरी बार कह दिया फिर भी स्पष्ट बोध नहीं हुआ स्वभाव दोष क्षय अपेक्षा क्या हुआ स्वभाव का जो दोष किंचित था उसकी भी क्या की अपेक्षा थी कि बत्तीस बत्तीस बत्तीस, बत्तीस छियानवे साल और अगर था ब्रह्मा जी के यहां दरबार में तब जाकर उसका अंत पूरा शुद्ध हुआ तो चतुर्थे पर्याये चौथी बार में बत्तीस साल नहीं बोला पांच साल के बाद ही ब्रह्मा ने उपदेश दे दिया प्रथमोदम ए व्रह्म कोई नई बात नहीं का जो प्रथम पहली बार में जो कहा गया था उसी ब्रह्म को चतुर्थ में जाकर के प्रतिपन्नवान उसका बोध हो गया लोक अब आते लोक में शास्त्रीय दृष्टान भी दिया अब आते लोक में भी यही हाल है पढ़ाने वाला गुरु तो एक है, है? एकस्मा गुरो श्रण्वद कश्चित यथावत प्रतिपलते है कश्चित अयथावत कश्चित विपरीतम कश्चित न प्रतिपदित है किम वोक्तम अतीन्द्रियम आत्मतत्व लोक में भी देखने को मिलता है एक ही गुरु साधारण वस्तु के बारे में समझा रहा है तो आगे किम वक्तव्य अतिन्द्रिय वस्तु इसे यहाँ क्या लेंगे हम साधारण घटपटाई समझा रहे न्याय मीमांसा व्याकरण समझा रहा है लघु पड़ा रहा है वो नहीं तो आकलन में जा रही है तो क्यों वक्तव्य ब्रह्म तत्व के विषय में यथावत प्रतिपद संवान शिष्याणाम मध्य निर्धारणार्थ सी है सी जो है जो है निर्धारण करने के लिए शिष्यों का बीच में से मध्य का योग में सृष्टि हुआ यहां पर मध्य शब्द योग में सृष्टि निर्धारण सी होती है एक स्वाद विरोहा अचौंत्या सूत्र है ना टी संज्ञा करता है अचाम मध्य है ना तो वहां पर भाष्यकार ने कहा है अचाम मध्य कहां से ला तुम कहां से कहा निर्धारणार्थी ये भी कैसे पता चला ये घर सूत्र तो इस तरह से वहां निर्णय नहीं लिया अनिर्धारणार्थ सी और निर्धारणता सृष्टियों का अंतर वर्णन किया है उसके अगर भाष्कर श्रणवदा मन शिष्याणाम मध्य ऐसा आपका ध्यान करना एक नंबर टिप्पण कश्चित यथावत प्रतिपद कोई कोई यथावत का मतलब क्या पूर्ण प्रतिपद पूरा शब्द शब्द एक एक शब्द अर्थ को सम्यक ग्रहण कर लेता है एक ही बार में और कोई कैसा है कश्चित अयथा कोई कोई अयथा पूरा मैंने आधा ग्रहण करना पुराने ग्रहण कर आधा वादा सुन लिया कई बार होता है एकाश्स सुन लिया वो शब्द ही पीछे पड़ गया वो और बाकी आगे पास शब्द ही नहीं सुना तो वाक्य कैसे बोधेगा के केवल मन फल जाता है हम बोलते जाते हैं कोई एका शब्द ऐसा आ गया है कोई ऐसी बात आ गई कोई कई बार तो ऐसे कहानी बता दिया और कहानी भी सारा पाठ में आप वाक्य सुनते ही नहीं है और कहानी के पीछे पड़ गया दिमाग इसलिए आधा ही सुना ना फिर ऐसे बुद्धि वाले इसे कोई बुद्धि वाला ऐसा होता है जो पूरा सुनता है कोई आधा सुनता है कोई तो उल्टा ग्रहण करता है किसी की कुछ भी खोपड़ी में जाता ही कच्चित न प्रतिबद्ध बिल्कुल है उसे खोपड़ी में कुछ भी नहीं जाता ऐसा भी देखने को मिलता है जब साधारण लघु आदि विषयों का ये हाल है तो किमुक्तव्यम अतीन्द्रियम आम बहुत अरे भाई कहना है क्या है जरूरत इसमें यह अतिय विषय होता आत्म तत्व है इसके बारे में तो कहना ही क्या है निश्चित रूप यहाँ पर संशय तो जरूर गुरु को होगा शिष्य को सुनाने के बाद पता नहीं ये यथावत प्रतिपत्ति है या है अयथावत प्रतिपन्न है विपरीत प्रतिबन्न है या है यह निश्चय करने के लिए गुरु के यदि कहना उचित तो ही है अत्रपन्न सदार्क का क्या? बड़े बड़े खोपड़ी वाले लोग साधारण नहीं एक एक ऋषि लोग बड़े बड़े ऋषि लोग इसी श्रुतियों को पढ़ा अपने अपने गुरुओं से फिर अलग अलग दर्शनों को लिख दिया नहीं मीमा से तो कोई भी नहीं जिस व्यास से सूत्र पढ़ा उसी व्यास के खिलाफ लिख दिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होना चाहिए अथा तो धर्म जिज्ञासा होनी चाहिए और सारा वेद ज्ञान प्रग नहीं होता सारा वेद क्रियाप्रक नाम ने क्रियार्थ मधर्था नाम का भयंकर बोल दिया गुरु के खिलाफ कोई साधारण बात है दर्शन स्थापित कर दिया कर्म ज्ञान कांड का दर्शन हुआ कर्म कांड का दर्शन हुआ फिर भक्ति सूत्र आया उपासना कांड की नारद जीव भी सबसे पहला भक्ति के आचार्य नारद भक्ति सूत्र फिर से सांडिली भक्ति सूत्र आया फिर न्याय दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन सारे आए दुनिया भर के सब उसी वेद को पढ़े उसी वेद का निचोड़ निकाला सभी ने एक ही वेद का निचोड़ है सब दर्शन हम उसको लाते हैं इसलिए स्कंद प्राण में कह दिया न एक भी प्रमाणम जिसका मान ले लेस में लड़ रहे विरोध में बोल रहे हैं किसका वाणी को प्रमाण मानोगे आप वाह केवल अद्वैत ही होगा सदैक में वितीय यह अनुभूति ही प्रामिक बाकी सब अप्रामिकलिए यहां प्रतिपन्ना इसी विषय को लेकर इसी आत्मा के चिंतन करने वाले लोग उस आत्मा रूपी प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति को चिंतन करने वाले लोग इस बहुत प्रकार विविधा प्रतिपत्ति वृद्धाच विविधा चिपत्ति थी विप्रतिपत्ति वृद्ध विप्रति भी है और विविध भी है ऐसी प्रतिपत्ति का नाम विप्रतिपत्ति होती है सदसा सर्वे कोई सदवादी है कोई असदवादी है कोई सतसत विलक्षण कहता है कोई सतयात्मक कहता है अनेक प्रकार के साथ तार्किक लोग विराजमान एक दो नहीं सैकड़ों हैं। उनके अनुयायी उसमें भी अलग भेद करते गए प्रत्येक मैंने एक भेद कर दिया यहां भी है आचार्य शंकर के बाद उनके ने दो प्रस्थान खड़ा कर दिया पद और वार्तिक श्रेश्चार्य भामती प्रस्थान कहा जाता है उसको श्रेष्ठ परंपरा से भामती जो निर्णय दिए वार्तिकों को आधार पर तो उसको भामती प्रस्थान कहा हैं या वार्तिक प्रस्थान कहा जाता है और उनका पदपादा का विवरण प्रस्थान से उनकी विवरण टीका दोनों में काफी मतान है कई विषयों में दोनों में अलग है हमारे जो पुस्तक है उसमें भी आप देख सकते हैं पूरा टेबल दिया हूँ मैं किन किन विषय मेरे विरुद्ध में बोला है दोनों का लिस्ट बना हुआ है सर्वदश अनुसार में कौन क्या कह रहा विद्या के बारे में ये क्या करे वो अविद्या का कर क्या कह रहे हैं माया कह रहे क्या करे वो क्या कह रहे किस विषय में उन्होंने अंतर किया है पूरा संग्रह है तो मेरे ख्याल वहा बाईस पॉइंट बाईस मुद्दों पर दोनों ने विरोध किया है आचार्य शंकर की परंपरा पर है उनकी ही साक्षात उनसे मुख्य सुनने वाले दो छेड़ों ने अलग अलग व्याख्या कर दिया फिर दूसरों के बारे में क्या कहना है विजित ब्रह्म सुनिश्चितोक्तम विषम प्रतिपत्ति यदि मन से शासं वचन युक्त आचार्य सीधी इसीलिए यदि कोई कहता है मैंने सम्यक प्रकार से जान लिया है अरे मैं तो ब्रह्म को देख लिया आ, ब्रह्म को देख लिया लोग कहते हैं भाषण में बोलते मैं ब्रह्म मेरी माया है ऐसा बोलते चीड़ी में को बिठाए हुए हैं हैं मैं ब्रह्म साक्षात है है मेरी माया तीसरे कहते कि यदि कोई कहता विषम निश्चित रूप प्रतिपत्ति मैंने दुर्बोधत्ता को सुना कि वस्तु दुर्बोध होने के नाते विषम प्रतिपत्ति नहीं विषम प्रतिपत्ति नीचे टिप्पण में भी विषम प्रतिपति त्वर दुर्बोधत्व साफ साफ़ है टिप्पण में भी विषम ही होनी चाहिए विषय नहीं होना चाहिए विषम प्रतिपत्ति क्यों हो रही है प्रतिपत्ति त्वर क्योंकि वह दुर्विज्ञ होने से उसकी विषम प्रतिपत्ति हो जाती है सुन तो सभी वही शब्द कर रहे हैं अर्थ भी ठीक समझ रहे हैं लेकिन निश्चय जो ज्यादा उल्टा कर लेते ये गड़बड़े इसलिए आशंका सहित वचन युक्त है आचार्य के द्वारा जो प्रकट किया गया है इस तरह से यदि पूरा हो गया और आगे बढ़ रहे हैं नोनम धर्म मन अल्पमे अल्पम मन अपी ये वार्ता अपि बनी है थोड़ा ही तुमने जाना है थोड़ा भी जाना जाए तो व्यक्ति कहेगा सुष्ट कर जो व्यक्ति थोड़ा सा जान लिया है वो कहता है वेदा। जो पूरा है जान लिया वो बोलेगा ही नहीं विचित्रता एक बार उत्तरकाशी में एक महात्मा अपने हाँ आप को ब्रह्मज्ञानी बोलता था लोग जो है परेशान थे उससे बड़े व्यवहार कठोर डांटना फटकारना सब चलता था उनका अब लोग घबराते थे भी तो महात्मा है कहते हैं अब इसलिए फिर उनके यहाँ मेड़ा होता है माघ मेड़ा होता है तो उसे देवता लोग आते हैं लग तो रोतर तो रो से उस गांव में भी देवता कहीं से आ रहा तो उस गांव से होते हुआ तो गांव में पड़ाव लगा देवता का रुकते गांव-गांव में और गांव के लोग सेवा करते तो देवता से पूछ सकते हैं आप देवता आ जाता है पंडित के ऊपर तो देवता से पूछा जाता है तो महात्व वहीं थे तो देवता से लोगों ने गाँव लो ने पूछा जिज्ञास हे देवता बताओ ये अपने आप ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं इतना गुस्सेबाज होते हैं इतना प्याज खाते लहसुन खाते क्या क्या करते हैं और फिर भी अपने ब्रह्म ज्ञानी से प्रारंभ करते हैं आप बताओ ब्रह्म है या नहीं देवता कहता है जब कहते ब्रह्म ज्ञानी हो कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता साफ कहते होता यह ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ग्यान ग्यान है। ग्यान ग्यान ग्यान ग्यान। भले प्रार्थ करने से शरीर चल रहा हो बात अलग चीजें लेकिन ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं कहेगा मैं ब्रह्म हूं और यह भी नहीं कि मैं आप ब्रह्म हूं ये भी नहीं कहेगा उसे नहीं दिया देवता ने तब पता चले छोटे <laughs> ब्रह्म ज्ञानी कोई होगा तुमको तो मेरा नमस्कार है मेरे को जरूरत है ब्रह्म ज्ञानी हूं यह भी नहीं कहा कहा चैलेंज करने लग गए प्रश्न पूछने लगे धड़ाधड़ से शुरू होकर के अंत में शाकल में समाप्त होता है उसे मरने से पूरे प्रधान तो दृष्टांत देवता ने कहा देखो याद ने भी ऐसे किया तो दूसरे को तो क्या करना जो भी ब्रह्मज्ञानी होगा वो कभी नहीं कह सकता सकते कभी नहीं कहोत्र ब्रह्मनिष्ठ दुनिया मानती बहुत चीज है उनके ज्ञान को देखकर के वैराग्य को देख करके सबको देकर लोग भले कहें श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ श्रोतृत्व लक्षण आना पैदा हो सब संस्कार समय समय आठ जन्म संस्कार हो सब कुछ हो सभी संस्कार प्राप्त करते आया हुआ गर्भगार से लेकर के वेदों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा पढ़ाए वेदांत परिपक्व रखा है उसको लोग बलि कहे वो स्वयं नहीं कह सकते तीसरे कहते हैं कि ये जो है बात कति महाधर्म अल्पम विम वेद था जानी से भ्रमणो रूपम जो ब्रह्म ब्राह्मण रूपम हो गया ब्रह्मण बनाओ काटो ब्रह्मणो रूपम ब्रह्म का जो रूप है वह अल्पमे रूपम ब्रह्म का जो अल्प रूप है थोड़ा सा रूप है उसी को तुमने जाना है तो पूर्व पक्ष के पूछेगा इसका मतलब तो ब्रह्म का दो प्रकार का रूप है छोटा रूप, रूप है, है? ननो, किम? ननो बोला नहीं लेकिन वह है पूर्व पक्ष नेका ब्रह्मो रूपाणी महांति अर्भ काणी छह धर्म इत्यादि सिद्धांत कह बहुत सुंदर प्रश्न तुमने डाला है कि अनेकानी ब्रह्मण रूपाणी क्या ब्रह्म के अनेक रूप है क्या महांति कोई कोई बड़े बड़े बड़े रूप होगा ब्रह्म का और कोई कोई अर्भकाणी छोटे छोटे रूप होगा ये ना जिसके जिसके वजह से आचार्य ने कह दिया दोहरे तुमने उस ब्रह्म का छोटा रूप को जाना है इत्यादि का नाम रूपोपाधिकृतानी ब्राह्मण रूपाणी न तो स्वतः इसलिए बाढ़म का बिल्कुल ठीक कहा प्रश्न बिल्कुल सही है उचित है अनेक है भी और नहीं भी अनेक किस दृष्टि से है नाम नाम रूपात्मक उपाधियों की वजह से ब्रह्म का अनंत रूप रूप है सब नाम और रूप वजह से, रुपार। से है नीवा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक योगवासी बार बार कहते स्पन्दी नहीं हुआ तुम जगत की बात करते हो डांटते बार बारिठ जी राम को तो मैं कह रहा रहा अभी स्पंद स्पंद स्पंद ही ही नहीं नहीं नहीं हुआ हुआ हुआ आनंद समुद्र में तू तो, तो लहर और जार भाटों की कल्पना कर रहा है तो नहीं हुआ जगत कहा तो दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा हो तो, तो दिखाई दे है ही नहीं दिखाए कैसे दिखा तुम तो? बार बार दे राम न जाता पूरी योग वाशिष्ट अजातवा जबरदस्त प्रतिपाल इसे हम बोले पहले भी मांडू की कल व्याख्या योगवास